श्री रामकृष्ण वचनामृत परीक्षे सैंतालीस बाईस जुलाई अठारह सौ तिरासी विद्यासागर की दया भीतर सोना छिपा है एक पंडित को बड़ा अभिमान था वह ईश्वर का रूप नहीं मानता था परंतु ईश्वर का कार्य कौन समझे वे आद्याशक्ति के रूप में उसके सामने प्रकट हुए पंडित बड़ी देर तक बेहोश रहा जरा होश संभालने पर लगातार का का का अर्थात काली की रट लगाता रहा भक्त महाराज आपने विद्यासागर को देखा है कैसा देखा श्री राम विद्यासागर के पांडित्य है दया है परंतु अंतरदृष्टि नहीं है भीतर सोना दबा पड़ा है यदि इसकी खबर उसे होती तो इतना बाहरी काम जो वह कर रहा है वह सब घट जाता और अंत में एकदम त्याग हो जाता भीतर हृदय में ईश्वर है यह बात जानने पर उन्हीं के ध्यान और चिंतन में मन लग जाता है किसी किसी को बहुत दिन तक निष्काम कर्म करते करते अंत में वैराग्य होता है और मन उधर मुड़ जाता है ईश्वर से लग जाता है जैसा काम ईश्वर विद्या सागर कर रहा है वह बहुत अच्छा है दया बहुत अच्छी है दया और माया में बड़ा अंतर है दया अच्छी है माया अच्छी नहीं माया का अर्थ है आत्मियों से प्रेम अपने स्त्री पुत्र भाई बहन भतीजा भांजा माँ बाप इन्हीं से प्रेम दया अर्थात सब प्राणियों से समान प्रेम ब्राह्म त्रिगुणातीत है ब्रह्म त्रिगुणातीत है मुँह से नहीं बताया जा सकता मास्टर क्या दया भी एक बंधन है श्री राम को वह तो बहुत दूर की बात ठहरी दया सतोगुण से होती है सतोगुण से पालन रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संघार होता है परंतु ब्रह्म सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हैं प्रकृति से परे हैं जहाँ यथार्थ तत्व है वहाँ तक गुणों की पहुँच नहीं जैसे चोर डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते वे डरते हैं कि कहीं पकड़े ना जाए सत्व रज तम ये तीनों गुण डाकू है एक कहानी सुनाता हूँ सुनो एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था कि तीन डाकूओ ने उसे पकड़ा उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया एक डाकू ने कहा अब इसे जीवित रखने से क्या लाभ यह कहकर वह तलवार से उसे काटने आया तब दूसरे डाकू ने कहा नहीं जी काटने से क्या होगा इसके हाथ पैर बाँध यहीं छोड़ दो वैसा करके डाकू उसे वहीं छोड़ चले गए थोड़ी देर बाद उनमें से एक लौट आया और बोला ओह तुम्हें चोट लगी आओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ उसे मुक्त कर डाकू ने कहा आओ मेरे साथ तुम्हें सड़क पर पहुँचा दूँ बड़ी देर में सड़क पर पहुँच उसने कहा इस रास्ते से चले जाओ यह तुम्हारा मकान दिखता है तब उस आदमी ने डाकू से कहा भाई आपने बड़ा उपकार किया अब आप भी चलिए मेरे मकान तक आइए डाकू ने कहा नहीं मैं वहाँ नहीं आ सकता पुलिस को खबर लग जाएगी यह संसार ही जंगल है इसमें सत्व रज तम ये तीन डाकू रहते हैं ये जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं तमोगुण मारना चाहता है रजोगुण संसार में फंसाता है पर सतोगुण रज और तम से बचाता है सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम क्रोध आदि तमोगुण से रक्षा होती है फिर सतोगुण जीवों का संसार बंधन तोड़ देता है पर सतोगुण भी डाकू है वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता हाँ वह जीव को उस परम धाम में जाने की राह तक पहुँचा देता है और कहता है वह देखो तुम्हारा मकान वह दिख रहा है जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ से सतोगुण भी बहुत दूर है ब्रह्म क्या है यह मुँह से नहीं बताया जा सकता जिसे उसका ज्ञान होता है वह फिर खबर नहीं दे सकता लोग कहते हैं कि काले पानी में जाने पर जहाज़ फिर नहीं लौटता चार मित्रों ने घूमते फिरते हुए ऊंची दीवार से घिरी एक जगह को देखी भीतर क्या है यह देखने के लिए सभी बहुत ललचाए एक दीवार पर चढ़ गया झाँक कर उसने जो देखा तो दंग रह गया और हा हा हा हा करते हुए भीतर कूद पड़ा फिर कोई खबर नहीं दी इस तरह जो चढ़ा वही हा, हा हा हा हा करते हुए कूद गया फिर खबर कौन दे जड़ भरत दत्तात्रेय ये ब्रह्म दर्शन के बाद फिर खबर नहीं दे सके ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने से फिर अहम नहीं रहता इसीलिए रामप्रसाद ने कहा है यदि अकेले संभव न हो तो मन रामप्रसाद को साथ ले मन का लय होना चाहिए फिर रामप्रसाद का अर्थात अहम तत्व का भी लय होना चाहिए तब कहीं वह ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है एक भक्त महाराज क्या सुखदेव को ज्ञान नहीं हुआ था श्री कृष्ण। कितने कहते हैं कि सुखदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था उसमें बैठ कर गोता नहीं लगाया इसीलिए लौटकर इतना उपदेश दे सका कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे लोक शिक्षा देने के लिए परीक्षित को भागवत सुनाना था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी इसीलिए ईश्वर ने उनके सम्पूर्ण अहम तत्व का लय नहीं किया एकमात्र विद्या का अहम लक्ष्य उड़ा था